अथर्वेदीय ब्राह्मण भाग भाग्य प्रश्नोपनिषद के ष्ठ प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस प्रकरण की तृतीय तथा चतुर्थ खंडिकात्मक वाक्य से चेतन ब्रह्म प्राणादि जगत का कारण है ये बताया जा रहा है भगवान भाष्यकार भाष्य में चेतन कारणवाद के विरोधी प्रधान कारणवादी के मत का निराकरण कर रहे हैं उसमें विद्यमान दोष बता रहे हैं इस उद्देश्य से कि मुक्शु सदोष सांख्य मत के प्रति अपनी श्रद्धा को हटा करके निर्दोष औपनिषद सिद्धांत में ही केंद्रित करें इस अभिप्राय से सांख्य मत में जो कहा जा रहा है उसमें जो जो दोष आते हैं उसे बता रहे हैं द्वितीय कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य में भगवान भाष्यकार क्योंकि व्याख्यान का एक पंचम कृत्य होता है आक्षेपस् समाधानम जब यह जिन कंडिकाओं का व्याख्यान भाष्यकार कर रहे हैं उन कंडिकाओं का जो अर्थ निकलता है कि चेतन ब्रह्म प्राणादि जगत का कारण है इस व्याख्यय वाक्यार्थ पर यदि सांख्य अक्षेप करते हैं कि यहां चेतन ब्रह्म कारण नहीं है अपितु अचेतन प्रधान जगत का कारण है प्राणादि इस प्रकार का अक्षेप सांख्यों के द्वारा जो किया गया उसका निराकरण आवश्यक है इसी के लिए सांख्य मत में दोष दिखाए जा रहे हैं जब तक आक्षेप का निराकरण नहीं होगा तब तक व्याख्यान पूरा नहीं माना जाता इस दृष्टि से सांख्यों ने कहा कि यहां सईक्षांचक्र वाक्य में ईक्ष चक्रीय शब्द का प्रयोग भी प्रधान के लिए गौण है और सर शब्द से ग्राह्य पुरुष जो प्रकृत है वह भी गौण रूप से प्रयुक्त है अचेतन प्रधान के लिए ही जैसे राजा का समस्त कार्यभार देखने वाले भृत्य को भी राजा कहा जाता है ऐसे पुरुष के अविवेकी पुरुष के भोग का संपादन प्रधान करता है और विवेकी पुरुष के मोक्ष का संपादन भी प्रधान करता है तो विवेकी अविवेकी भेद से दो प्रकार के पुरुषों का प्रयोजन संपादक यह प्रधान होने के कारण माना जाता है प्रधान को गौन रूप से पुरुष ये सब पहले सांख्य कह चुके हैं इसलिए स ईक्षान चक्र का तो अर्थ निकलेगा प्रधान ही और वही स प्राणम असृजत इत्यादि चतुर्थ चतुर्थकंडिकास्त प्रथम अबांतर वाक्य में शब्द से ग्राह्य होगा और सप्राणम असृजत का अर्थ निकलेगा प्रधान ने प्राण को उत्पन्न किया तो इस प्रकार प्रधान कारणवाद सिद्ध हो रहा है न कि चेतन ब्रह्म कारणवाद इन वाक्यों से ऐसा आक्षेप जो सांख्यों ने किया है और इस प्रधान कारणवाद को स्थापित करने के लिए ये कल्पना की कि पुरुष तो निर्विकार हैं प्रधान विकारी हैं, और पुरुष में केवल भोक्तृत्व ही है कर्तृत्व नहीं प्रधान भोक्ता ही कर्ता ही है भोक्ता नहीं और पुरुष से अलग अपना अस्तित्व रखता है स्वतंत्र है ये सारी कल्पनाएं जो सांख्यो की हैं यह मुक्षु के लिए अनादरणीय है आदरणीय नहीं है इसे भा, भगवान भाष्यकार कह रहे हैं न तरी पर भोग पुरुषस्य भोग काले चिन्मात्र से विक्रिया परमा एव याने इत्यादि से न तरी परमार्थ तो भोग पुरुष से यहां से निराकरण करना प्रारंभ किया है और निराकरण करते करते यहाँ तक आए हैं कि यदि भोग पदार्थ कौन है भोग का अर्थ यदि ये मानना चाहोगे कि जो चैतन्यगत विक्रिया है विकार है वो भोग है असाधारण विक्रिया अथवा ये दो विकल्प करके पूछा था ना कि चिन्ह मात्र से विक्रिया कार्य न जो यहां पर सांख्यों ने शंका की थी चिन मात्र चिन्मात्र विक्रिया परमा एव तेन भोग पुरुष से चेत किचिन स्वरूप जो पुरुष है आत्मा है उसकी विक्रिया यानी विकार परिणाम वास्तविक है अचेतन रूप है अनुभव रूप है और वही भोग है वास्तविक पुरुष का इसका निराकरण करने के लिए सिद्धांतियों ने दो विकल्प करके पूछा था कि भोगकालीन मात्र भोग है अथवा तत्कालीन चिन्हत्रगत विक्रिया भोग है ऐसे दो विकल्प किए थे तो उस समय उसका निराकरण करते समय कहा गया कि प्रधान में भी भोक्तृत्व की आपत्ति आएगी क्योंकि केवल वृत्ति मात्र से भोग नहीं होता चेतन में सजातीय परिणाम होने मात्र से भोग नहीं होगा जब तक त्रिगुणात्मक प्रधान का सत्व गुण सुख रूप से प्रिय मोद प्रमोद नामक जो सुख है तदरूप से परिणत नहीं होता और दुख रूप से रजोगुण परिणत नहीं होता तो बिना सुख दुखात्मक विषय के उनका ज्ञान भोग नहीं कहलाता केवल ज्ञान भोग नहीं है सुख दुख विषयक ज्ञान भोग है ये भोग है सुख दुख ये परिणाम है विकार है पुरुष का नहीं अपितु प्रधान का तो भीर भोग भोगकालीन विक्रिया भोग मानेंगे तो प्रधान में भी भोग के समय होने वाला सुख दुखादि रूप विकार वो प्रधान का भोग मानना पड़ेगा यह प्रधानस्यापी भोगकाले काले विक्रियावत्वा भोकतृत्व तो प्रसंग इससे कहा जो सांख्यों को इष्ट नहीं है क्योंकि वे कहते प्रधान कर्ता ही है भोक्ता नहीं और इसके लिए यदि ये कहेंगे कि जो भोग के समय चेतन आत्मगत विकार हैं सुखाधि सापेक्ष वही भोग है तो तो चिन्मात्र विक्रिया भोग मानेंगे तो इस पक्ष में पहले ये दोष आएगा कि औष्ण्यादि जो है अग्निगत वो भी उसका असाधारण धर्म है परिणाम है और उन धर्म वाले अग्नियादि में भोक्तृत्व तो नहीं है इसका निश्चय कोई हेतु न होने से और केवल आत्मगत वित्रिया ही भोग होगा इसका नियामक कोई न होने से विनिगमना न होने से इसका भी खंडन किया गया फिर यहाँ तक की तो चर्चा हम लोग कर चुके हैं और प्रधान पुरुष और द्वयो युगपद भोक्तृत्व इति चेतना इस पर चर्चा होनी है कहाँ तक पुरुषस्य विशेषाभावे विशेषा तो कल्पना अनर्थक क्या तो यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं तो ये जो है यदि ये कहेंगे सांख्य एक कहा गया था कि भोक्तृत्व तो जो है वह केवल पुरुष का धर्म नहीं अपितु जो चित्त रूप से परिणत हुआ प्रधान है उसी का धर्म है और औचित्त रूप से परिणत हुए प्रधान में सुख दुख का रूप विकार उत्पन्न होता है और वो सुख दुख ही भोग है वो तो प्रधान का धर्म है चित्तरूप प्रधान का धर्म और उसमें फिर पुरुष में को तो सिद्ध नहीं होगा भोग सिद्ध नहीं होगा इस प्रकार का आक्षेप निराकरण करने के लिए सांख्यों ने कहा कि पुरुष का भोग है सुख दुख रूप से परिणत हुए चित्त में प्रतिबिंबित होना तो सुख दुख रूप से परिणत हुए चित्त में चेतन आत्मा का प्रतिबिंबित्व यह चेतन आत्मा का भोक्तृत्व है इस प्रकार हम पुरुष में भोक्तृत्व मानते हैं ऐसा यदि सांख्य कहते हैं तो उस समय ये दो विकल्प किए गए सिद्धांति के द्वारा कि जो चित्त रूप से परिणत हुए प्रधान में भोग है उस भोग से यानी सुख दुखादि से उस सुख दुखादि से युक्त चित्त में जो प्रतिमिमित हुआ चैतन्य चैतन्य में कुछ विशेषता आती है या नहीं आती है ये दो विकल्प करके सिद्धांतियों ने पूछा सिद्ध सांख्यों से वो दो विकल्प टीका में बताए गए थे तरही चित्तगत भोगे चैतन्य विशेषो जायते वा नवा इति सौ 102 नंबर पृष्ठ में टीका में दूसरी लाइन में ये दो विकल्प किए थे ना कि आप कह रहे हो चित्त रूप से परिणत हुए प्रधान का ही भोग धर्म है और उस भोग धर्म वाले चित्त में प्रतिबिंबित आत्मा में भोग से वो भो, कुछ विशेषता आती है कि नहीं आती है प्रतिबिंबित होने से या उस समय भी वो निर्विशेष ही रहता है कोई विशेषता नहीं आती ये दो विकल्प किए उसमें से यदि सांख्य कहते हैं आत्मा तो हमेशा निर्विशेष ही है तो भोग धर्म से युक्त चित्त में प्रतिबिंबित आत्मा में निर्विशेषता ही रहेगी भोग धर्म से युक्त चित्त में प्रतिबिंबित होने से कुछ भी विशेषता नहीं आएगी ऐसा कहने पर इस विकल्प का निराकरण करते हुए भाषकर भगवान ने कहा था ना पुरुषस्य नावे भोक्तृत्व कल्पना पुरुष पुरुषस्य भोक्तृत्व कल्पना अनर्थक क्या यानी ये नहीं कहा जा सकता कि पुरुष में भोग धर्म से युक्त चित्त में प्रतिबिंब प्रतिबिंबित्व ही भोग है ये जो कल्पना है भोक्तृत्व की पुरुष के यह कल्पना व्यर्थ हो जाएगी यदि भोग धर्म से युक्त चित्त में पुरुष के प्रतिबिंबित तो होने पर भी पुरुष में कुछ भी विशेषता नहीं आती तो जब भोग धर्म से रहित चित्त है चित्त में प्रतिबिंबित पुरुष नहीं है उस समय भी निर्विशेष है और चित्त में प्रतिबिंबित होगा उस समय भी निर्विशेष ही रहेगा तो फिर पुरुष में भोक्तृत्व की कल्पना नहीं बनेगी वो व्यर्थ होगी कल्पना ये यहां पर कहते हैं कि पुरुष से भोक्तृत्व कल्पना अनर्थ न यानी पुरुष भोगो न ये द्वितीय विकल्प नहीं कह सकते कि कुछ विशेषता नहीं आती तो फिर भोक्तृत्व की कल्पना ही पुरुष के नहीं होगी क्योंकि कुछ विशेषता नहीं है विशेषा भावे और भी इस पक्ष में दोष आता है भोग धर्म से युक्त चित्त में चेतन आत्मा का प्रतिबिंब न पड़ने पर भी यानी प्रतिबिंब पड़ने पर भी कोई विशेषता नहीं आती ये मानने वाला जो पक्ष है इस पक्ष में और एक दोष आता है सांख्य के मत में शास्त्र प्रणयन वैर्थ शास्त्रारंभ वैयर्थ नामक दोष आता है इसे यहां पर कहा जा रहा है भोग रूपस चे, चेत अनर्थ पुरुषस्य नास्ति इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार किंचो पक्षे किंच अस्पीयशास्त्र प्रणयनंच स्यात इत्याह भोग तो अस्मिन पक्षे शब्द से लेना भोग धर्मवान चित आत्मा का प्रतिबिंब पढ़ने पर भी आत्मा निर्विशेषी रहता है ये पक्ष अश्विन पक्ष शब्द से लेना इस पक्ष में स्वकीय शास्त्र प्रणयन च व्यर्थम स्यात। स्वकीय में स्व शब्द से सांख्यों की लिया सांख्यों को लिया जाता है तो स्वकीय शास्त्र हुआ सांख्यों का शास्त्र उसका प्रणयन याने आरंभ व्यर्थ हो जाएगा तो सांख्य शास्त्र आरंभ में वैयर्थ की आपत्ति नामक दोष आता है इसे कहा जा रहा है भोगस्ेत इत्यादि से तो भोगस्ेत अनर्थ पुरुषस्य नास्ति सदा निर्विशेषवाद पुरुष कस्यपनयनाथ मोक्ष साधन ये सांख्य शास्त्रम में वैयनामक दोष बताया यहां पूर्ण विराम होना चाहिए प्रणीयेते में फिर आगे है अविद्याधारोपित अनर्थापनयनाय इत्यादि दूसरा वाक्य तो ये लिखते हैं कि भोग, भोग रूपश्चेत अनर्थ पुरुष से नास्ती अंतकरण में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ने पर भी आत्मा में कोई विशेषता नहीं आती वो निर्विशेष ही रहता है तब तो आत्मा भोक्ता सिद्ध नहीं होगा तो भोक्तृत्व की कल्पना व्यर्थ है तो भोक्तृत्व ही आत्मा में नहीं है भोग ही नहीं है भोग रूपी अनर्थ तो फिर क्यों अनर्थ नहीं है भोग रूप पुरुष में इसमें हेतु बताया सदा निर्विशेषत्वाद प्रतिबिंबित होने से पहले भी निर्विशेष है भोक्तृत्व रूप विशेषता से रहित है और प्रतिबिंबित हुआ उस समय भी भोक्तृत्व रूप विशेषता से रहित ही होगा दोनों अवस्था में तो हमेशा निर्विशेष होने से भोग रूप अनर्थ माना जाएगा आत्मा में नहीं है और ऐसा यदि होगा तो फिर पुरुषस्य कस्य कश्य अपनयनाथम मोक्ष साधनम शास्त्र प्रणीयते। तो पुरुष के किस अनर्थकी निवृत्ति के लिए मोक्ष के साधन भूत सांख्य शास्त्र का प्रणयन सांख्यों के द्वारा किया जा रहा है शास्त्रारंभ किया जा रहा है ये एक प्रश्न कश्य शब्द है आक्षेपार्थ में तो कश्य पुरुष तो पुरुष के किस चीज के निवृत्ति के लिए आप शास्त्र प्रारंभ कर रहे हो मोक्ष शास्त्र प्रकृति पुरुष के विवेक से सांख्य का हैं मोक्ष होता है और वो प्रकृति पुरुष होता है शास्त्र से प्रकृति पुरुष विवेक उसी प्रकृति पुरुष के विवेक का निर्धारण करने के लिए शास्त्र का आरंभ है तो विवेक हो भी जाए तो जब पुरुष में कोई अनर्थ ही नहीं है और हमेशा निर्विशेष ही है तो विवेक करेगा क्या इस प्रकार ये आपत्ति आती है शास्त्र आरंभ वही अर्थ नामक दोष आता है इसलिए ये पक्ष कि भोग धर्मवान अंतकरण में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ने पर भी आत्मा में कोई विशेषता नहीं है निर्विशेषी आत्मा रहता है ये वाला पक्ष सदोष है इसमें दो दोष आए एक तो भोक्तृत्व कल्पना अनर्थ हुई व्यर्थ हुई और शास्त्रारंभ व्यर्थ हुआ ये दोनों दोष टालने के लिए सांख्य कहेंगे कि भोग धर्मवान चित्त में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ने पर आत्मा में विशेषता आती है विशेषता नहीं आती है ऐसा मानने पर तो दोष आता है तो उन दोषों को टालने के लिए कहेंगे कि आत्मा प्रतिबिंबित होता है भोग धर्मवान चित्त में तो सब विशेष होता है उसमें विशेषता आती है विशेषता आती है ऐसा कहने पर जो दोष आएगा उसके लिए भी दो विकल्प करके निराकरण किया जा रहा है तो अविद्या अध्यारोपित तो इत्यादि से जो दोष बताए जा रहे हैं विशेष आत्मा को मानने पर इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार आद्य सविशेष सत्यो व असत्यो व आद्य यानी आद्य पक्षे आद्य पक्ष है चित्तगत भोग रूप विशेषता से उसमें प्रतिबिंबित चैतन्य में विशेषता आती है वो विशेष होता है ये पक्ष है प्रथम पक्ष उसे आद्य शब्द से लिया जा रहा है और ये पक्ष स्वीकार करने पर यह पूछा जाएगा कि जो चित्त में प्रतिबिंबित होने से आत्मा में विशेष आया वह विशेष आत्मा में सत्य है कि कल्पित है ये दो विकल्प होंगे वो लिखते हैं कि आदेश सविशेष सत्यो वसत्यो हुआ, हुआ तो प्रथम पक्ष में प्रतिबिंबित आत्मा स विशेष है ये पक्ष हुआ प्रथम पक्ष इसमें फिर वो विशेष आत्मा में सत्य है कि असत्य है यानी कल्पित है ये विकल्प करके प्रथम पक्ष यदि स्वीकार करेंगे तो सत्य विशेषवत्व पुरुषस्य से स्यात् तो वास्तविक वो विशेषता मानेंगे तब तो पुरुष को प्रधान के तरह विकारी मानना पड़ेगा जैसे चित्त का सुख दुखादि विशेष सत्य है तो चित्त विकारी है सुख दुखादि रूप विकार से युक्त हुआ ऐसे पुरुष में भी <coughs> विशेष आएगा यदि तो वह विशेष सत्य होगा तो प्रधान के तरह ही उसे भी विकारी मानना पड़ेगा तो ये लिखते हैं पुरुष से सत्य विशेषवत्व पुरुष से विकारित्व सो विकारित्व होगा इति मनसी संधाय ऐसे ये मन में रख करके अस्य आरोपित अरोपित अस्ति इति आद्य शंकते अविद्या इति तो तो पुरुष को सत्य विशेष वाला मानेंगे तो विकित्व की आपत्ति आएगी ये मन में रख करके क्या कर रहे हैं कि वह आरोपित है आरोपित विशेषता वाला है आरोपित विशेषत्व अस्ति, ये जो विकल्प है इति आद्यम शंकते, इसकी शंका करते हैं अविद्या इत्यादि से सांख्य सांख्यों की कल्प शंका है कि अविद्या अविद्याध्यात अनर्थ अय शास्त्र इति प्रणयनमें परमात पुरुषो भोक्ता से तो चेत तक तो सांख्यों की शंका है इसको देखिए अविद्या अनर्थ अनर्थअपनयनाय शास्त्र इति चेत शास्त्र का प्रणयन जो किया गया है सांख्यों के द्वारा वह अविद्या अध्यारोपित जो अनर्थ है वो अनर्थ है भोक्तृत्व रूप अनर्थ टीकाकार अनर्थ का अर्थ करते हैं भोग रूप अनर्थ तो अविद्या से यानी अविवेक से संख्यों क्या अविद्या है अविवेक और अविवेक से आत्मा में आध्यारोपित है भोग रूप अनर्थ भोग है अंतकरण का धर्म लेकिन अंतकरण रूप प्रधान के साथ आत्मा का भेद होते हुए भी भेद अग्रहण अविवेक है अंतकरण के साथ अविवेक होने के कारण अंतकरण के भोग रूप अनर्थ का आरोप होता है चेतन आत्मा में यह आरोपित अनर्थ हुआ अविवेक से और अर उस आरोपित अनर्थ का निराकरण जरूरी है वो होगा अनर्थ का कारणभूत अनर्थ आरोप का हेतुभूत अविवेक का निवर्तक आत्मात्म विवेक होने पर प्रकृति पुरुष विवेक होने पर अंतकरण ये प्रकृति का ही परिणाम होने से प्रकृति है उसके साथ चेतन आत्मा का करना पड़ेगा विवेक उससे अविवेक दूर होगा अविवेक के दूर होने से आरोप जो अंतकरण के अनर्थ रूप धर्म का भोग रूपी अनर्थ का आरोप हुआ है उस आरोप से मुक्त होगा पुरुष इसी के लिए शास्त्र हैं समूल आरोप का निवर्तक विवेक प्रदान करने के लिए ये लिखते हैं अविद्या अविद्यापित अनर्थ अपनयनाय शास्त्र प्रणयन इति चेत ऐसा यदि सांख्य कहेंगे तो सिद्धांती ये कहते हैं उस पक्ष में कि सांख्यों की जो ये कल्पना है कि परमार्थतः पुरुषो भोक्ता एवं न करता ये व्यर्थ हो जाएगी इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार इत्यादि का अवतरण को देखिए विशेषस्य तोक्तृत्वर्तृत्वादी विशेष प्रधान आरोप अंगीकर्तवय अस्मदरीत्या बंध मोक्ष व्यवहार सिद्ध्युपत्ते ये सिद्धांति कहते हैं तरी तरह ही का अर्थ है यदि पुरुष में आरोपित भोग रूप अनर्थ का निराकरण करने के लिए शास्त्रारंभ है ऐसा आप मान रहे हो तो फिर केवल पुरुष में भोक्तृत्व मात्र आरोपित है ऐसा मत मानो भोक्तृत्व रूप विशेष जैसा आरोपित है ऐसा कर्तृत्व रूप विशेष भी और प्रकृति आदि भी सब को आरोपित मान लो आध्यासिक मान लो प्रातिभाषिक मान लो ये कहते हैं कि तरही भोक्तृत्व विशेष वर्तृत्वादि विशेष प्रधानादेश आरोपत्व एवं अंगीकर आरोपत्व यानी प्रतिभाषिक दो नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कारण लिखा आरोपत्व का अर्थ आध्यात्व तो प्रद ये इनको कर्तृत्व भोक्तृत्व को जैसे आप आरोपित स्वीकार कर रहे हो आध्यासिक स्वीकार कर रहे हो ऐसे कर्तृत्व रूप विशेष भी आत्मा में आरोपित ही मान लो कर्तृत्वादी में आदि शब्द से भेद भी जीवात्माओं का आपस में भेद ये भी आरोपित है और इन सब का कारणभूत प्रधान भी आरोपित है ये मान लो तो आरोप आरोपत्व एवं अंगीकर युक्तम युक्तम यानी उचितम ये नहीं कि केवल पुरुष में भोक्तृत्व मात्र आरोपित है और कर्तृत्व प्रधान में है प्रधान सत्य है ये मानना और पुरुष में भोक्तृत्व मात्र पुरुष में आरोपित मानना ये एक प्रकार से वेदांत के आधे सिद्धांत को स्वीकार करना है तो जहां अर्ध जरती न्याय प्राप्त होता है फिर एक ही पुरुष को या स्त्री को यह स्वीकार कर ले कि आधा भाग तो युवती है और आधा भाग वृद्धा है तो एक स्त्री आधे भाग में वृद्धा और आधे भाग में युवती नहीं हो सकती यदि एक अंग शरीर है तो उसमें पूरा का पूरा वृद्धत्व तो रहेगा या तो ईवत्व तो रहेगा ये नहीं कि आधे भाग में इवत्व आधे भाग में वृद्धत्व और ऐसा मानना इसे अर्ध जरती न्याय कहा जाता है ये अर्ध जरती न्याय अनुचित है ये यहां पर कहा अर्ध न अर्ध वैसस, अर्धवैस वर्धवैसम अंगी करतुम युक्तम ऐसे लगाना अर्धवैश अंगी करतुम न युक्तम वे, वेद का आधा सिद्धांत तो वेद जैसा कहता ऐसा स्वीकार कर ले और आधे को अपने कल्पना के अनुसार मोड़ ले ये कल्पना अर्ध अर्धवैश कल्पना है इस प्रकार की कल्पना उचित नहीं है और यदि पूरा का पूरा इन सब को भोक्तृत्व के तरह कर्तृत्व को भी प्रधान आदि को भी मान लेते हैं कल्पित तो फिर क्या होगा तो कहते हैं अस्मद उक्तरित्या रीत्या बंध मोक्ष व्यवहार सिद्धि उपपत्ते अस्मद शब्द से लेना वेदांतियों को हम वेदांतियों के द्वारा उक्त प्रकार से बंध मोक्ष व्यवहार की सिद्धि होगी बंध आरोपित है कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप बंध है आरोपित जब तक ये आरोपित कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप बंध रहता है तब तक बद्ध है संसार हैं और इस आरोपित बंध की कर्तृत्व भोक्तृत्व की निवृत्ति ही मोक्ष है इस प्रकार बंध मोक्ष और वो मोक्ष बंध की निवृत्ति रूप मोक्ष वो होता है वेदांत जन्य प्रमासे। बंध की निवृत् होगी आरोपित होने से और उस आरोपित बंध की निवृत्ति ही मोक्ष है वेदांत का प्रयोजन ये बंध मोक्ष व्यवहार की सिद्धि हो जाती है वेदांत मत में और केवल भोकृत मात्र कल्पित मान लो और बाकी को सत्य मान लो ये अर्धरती न्याय प्राप्त होगा आगे लिखते हैं कि तथा कल्पनायाम प्रयोजना भावात प्रयोजनाभाव भावात प्रत्युत सर्वश्रुति इति तो तथा कल्पनायाम इसमें तथा शब्द से लेना जैसे सांख्य कल्पना करना चाहते हैं कि पुरुष में आरोपित तो भोक्तृत्व रूप अनर्थ की निवृत्ति के लिए शास्त्र का प्रणयन है और बाकी तो प्रधान सत्य हैं उसी में कर्तृत्व हैं पुरुष में केवल आरोपित भोक्तृत्व हैं ये कल्पना ये हैं तथा कल्पना सांख्यों के अनुसार कल्पना ये सांख्यों के अनुसार कल्पना में केवल प्रयोजनाभाव मात्र हैं ऐसी बात नहीं प्रयोजनाभाव तो ही है हैं और प्रमाणाभाव भी है और ये दोनों ही हैं इतनी बात नहीं प्रयोजनाभाव तथा तो प्रमाणाभाव से युक्त सांख्यों की कल्पना है इतना मात्र नहीं अपितु वेद विरोध भी है इस अभिप्राय से लिखते हैं प्रत्युत सर्व श्रुति सर्वश्रुति विरोधापत्यश्च समस्त श्रुतियों के विरोध की आपत्ति भी सांख्य मत में आती है सांख्यों की जैसी कल्पना है ऐसी कल्पना को मानने पर इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान लिखते हैं कि परमार्थतः पुरुषो भोक्ता एवं न करता प्रधानम कर्त्री एव न भोक्त्री परमार्थ सद वस्तुअतरम पुरुषाचेत पुरुषात् इति इति नहीं कल्पना आगम बाह्या इति न आदर्तव्या मुमुक्षुभ तो ये कहना पुरुष को कि पर, पर्थत पुषो भोक्ता एव। पुरुष में वास्तविक ही भोक्तृत्व है ये सांख्यों की कल्पना है ना, न कर्ता उसमें कर्तृत्व नहीं है और प्रधान में कर्तृत्व ही है भोक्तृत्व नहीं और प्रधान जो है पुरुषात वस्तुअतरम परमार्थ सत कौन प्रधानम तो पुरुष से भिन्न है और परमार्थ सत यानी पुरुष के तरह ही वास्तविक सत्ता वाला है प्रधान इति प्रधानम कल्पना ऐसी जो सांख्यों की कल्पना है यह आगम बाह्य है यानी आगम है वेद तो आगम बाह्य यानी वेद बाह्य कल्पना है वेद सम्मत कल्पना नहीं है और व्यर्थ ये व्यर्थ की कल्पना है निर्तुका हेतु रहित है निष्फल कल्पना है जो प्रयोजनाभाव से कहा था और निर्तुका से कहा गया प्रमाणाभाव रही टीका में जो प्रमाणाभाव से कहा था ना वो निर्तुक शब्द का अर्थ है यानी प्रमाण रहित है और वेद विरुद्ध है आगम बाह्य का अर्थ तो सांख्यों की यह कल्पना आ, आ, वेद विरुद्ध है निष्प्रयोजन है निष्प्रमाणक है इसलिए वेद विरुद्ध निष्फल और प्रमाण रहित तो, इस सांख्यों की कल्पना का आदर मुमुक्षु न करे इसलिए कहते हैं कि इति न आदर तब्या मुमुक्षु भी इस कारण से मुखु भी न आदरत आदरतव्या का कर्म है कल्पना सांख्यों की जो ये कल्पना है क्या कल्पना कि परमार्थतः पुरुषो भोक्ता न कर्ता प्रधानम कर्त्री एव न भोक्त्री भोक्तृ पर पुरुषात पुरुषात् जो सांख्यों की कल्पना है इसका आदर मुमुक्षुओं को नहीं करना चाहिए इस आदर करने का अर्थ है श्रद्धा रखना सांख्यों की इस कल्पना पर यानी सिद्धांत पर श्रद्धा न रखें। थोड़ी सी टीका है टीका को देखिए वो पुरुषात् इसका अन्वय प्रधान के साथ है ये कह रहे हैं कि पुरुषात् इति भाष्य में है ना कि पुरुषात् इसका वस्तु प्रधान के साथ है आगे लिखते हैं टीकाकार इसका अवतरण उक्तोषात सांख्यस्य मतम मोक्षकामती ज्ञापनाथम उत्त न उक्त दोष जातम का अर्थ है सांख्य के मत में जो दोष बताए गए हैं वहां से न तरी पर भोग पुरुषस्य से यहां से लेकर के यहां तक के ग्रंथ से यम कल्पना आगम बाह व्यर्था निर्तुका से यहां तक के ग्रंथ से जो दोष बताए गए हैं उन्हें उक्त दोष जात शब्द से ग्रहण करना इन्हें वेदांतियों ने बताए भाष्कर भगवान ने इन दोषों को बताया है सांख्य के मत में किसी के दोष बताने का अभिप्राय दो हो सकते हैं एक तो जिसको दोष बताए जा रहे हैं वह जिसके दोष बताए जा रहे हैं उसके प्रति उससे दूर हो जाए उसके प्रति जो आसक्ति है उसके प्रति जो आस्था है वो हटा लें। इस दृष्टि से दोष बताए जा सकते हैं हितैषी के द्वारा और एक दोष बताए जा सकते हैं दूसरे के केवल द्वेष बुद्धि से जिसके प्रति द्वेष बुद्धि है उस द्वेष बुद्धि के अधीन होकर के दोष बताए जाते हैं उसका उद्देश्य फिर जिसको दोष बताए जा रहे हैं उसका हित नहीं होता केवल ये होता है कि सामने वाले के दोष जगत में फैल जाए द्वेष बुद्धि होने से तो सांख्य के मत में भास्कर भगवान ने जो दोष बताए वह द्वेष बुद्धि के सांख्य के मत के प्रति इनकी द्वेश बुद्धि है इसलिए बताए हैं अथवा जिनको दोष बताए जा रहे हैं सांख्य मत में उन मुमुक्षुओं के प्रति भाष्यकार भगवान के चित्त में हित की भावना है और उनके हितैषी बनकर के उन सदोष मत के मत से वे दूर हो जाएं इस दृष्टि से बताएं हैं किस दृष्टि से बताएं, ये उत्तर देते हुए अवतरण में टीकाकर लिखते हैं कि उक्त दोष जातम सांख्यश मतम कामिना नादर्तव्यम इति ज्ञापनार्थम ज्ञापनाथम उतमें उक्त दोष जातम उक्तम भाष्यकार भगवान के द्वारा उक्त दोष जातम उक्तम उक्त दोष जात को बताया गया लेकिन किस उद्देश्य से बताया गया तो सांख्यक्ष मतम मोक्ष कामिना नादरतव्यम मुखक्ष को सांख्य मत के प्रति आस्था नहीं रखनी चाहिए मोक्ष के साधन तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए इस अभिप्राय से ज्ञापन करने के लिए दोष बताए हैं सांख्य मत में नतु द्वेष द्वेश पक्षपाता द्वेश बुद्धि के अधीन हो करके दोष बताने हैं इसलिए नहीं बताए हैं दोष इस आशय से यह लिखा गया कि इति नादर तब्या मुमुख शुभि सांख्यों की इस कल्पना का आदर मुंक सुना करें यानी अपनी श्रद्धा को सांख्य मत में केंद्रित न होने दे आगे हैं एकत्वपक्षेपी इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका इसे देखिए सांख्य का मत सदोष है उसमें शास्त्र अनर्थक के नामक दोष भी है ये सिद्धांतियों ने बताया तो सांख्य चुपचाप तो नहीं रहेंगे वेदांत मत में भी दोष खोजेंगे तो सांख्य वेदांत मत में दोष निकाल रहे हैं और जो दोष वेदांत मत में दिखेंगे सांख्यों को सिद्धांति को बताना पड़ेगा कि ये तो आपके सदोष विवेक नेत्र से हमारे निर्दोष वेदांत मत में दोष दिख रहा है इसलिए आपको अपने नेत्र की चिकित्सा करनी पड़ेगी वो दोष न होने पर भी दोष दिखते हैं आंख में कोई एक ऐसा रोग होता है वो कांच काम, कामल कहते हैं वो दोष हो जाए तो एक वस्तु दो दिखने लगती है तो उस समय फिर वो वस्तु एक ही रहती है दो नहीं होती तो जिसके आंख में वह काच कामल नामक दोष हुआ है उसे अपने आंख का इलाज करना पड़ेगा तब वह दो वस्तु दिखना बंद होगा नहीं वस्तु तो एक ही है ऐसे किसी मत में दोष न होने पर भी दोष दिखेंगे तो समझना चाहिए कि दोष दिखने जिस नेत्र से दिख रहे हैं वह नेत्र ही दोषवान है तो सांख्यों के मत में तो विद्यमान दोष थे जैसे वो भाष्कर भगवान ने बताया निर्दोष नेत्र से और सांख्यों का सदोष नेत्र है वह निर्दोष वेदांत मत में भी दोष देखते हैं वो दोष दिखाया जा रहा है सांख्यों के द्वारा एक शास्त्र प्रणयनादि अनथक्यम इत्यादि से इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार आत्म एकत्व पक्षेपी निरसनीय बंधा भावात शास्त्र प्रणयन इति शंकते एकत्वेपि इति तो वेदांत सिद्धांत परमार्थतः आत्मा एक है। एको देश सर्वूतेषु गूढ़ तो आत्म एकत्व तो पक्ष यानी वेदांत पक्ष तो सांख्य कहते हैं हमारे मत में ही शास्त्र अनर्थक्य नामक दोष है ऐसी बात नहीं आप वेदांत के मत में भी आ, ये शास्त्र अनर्थक्य नामक दोष रहता है ये लिखते हैं कि आत्म एकत्व तो पक्ष पी निरसनीय बंधा भावात शास्त्र प्रणयन आनर्थक्यम संकते तो निरसनीय जो बंध है निरसनीय ने निवृत्त करने योग्य निराश करने योग्य जो बंधन है उसका अभाव होने से निरसनीय बंधाभाव शास्त्र प्रणयन आनर्थक्यम तो आत्म एकत्व पक्ष में भी निराकरण करने योग्य कोई दोष बंधन न होने से एक ही आत्मा है यदि परमार्थत तो परमार्थ तो कोई बंधन ही रहेगा तो परमार्थ तो कोई बंध के न होने से कर्तृत्वभोक्तृत्वादि रूप बंध के न होने से शास्त्र प्राणयन ये बंध की निवृत् के लिए व्यर्थ होगा अनुबंध चतुष्टय में एक प्रयोजन होता है ना शास्त्र का वो प्रयोजन ही नहीं रहेगा बंध हो तो उसकी निवृत्ति हो तो परमार्थतः तो कोई बंधन ही नहीं आपके यहां एक ही आत्मा है वह नित्य मुक्ता है तो उसके लिए मोक्ष रूप प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा तो फिर अनुबंध चतुष्टय का अभाव होने से प्रयोजन का अभाव होने से ये हो जाएगा व्यर्थ शास्त्र प्रणयन इस प्रकार की शंका सांख्यों के द्वारा की जा रही है एकत्वेपि शास्त्र प्रणयनादि अनर्थक्यम इति चेत तो एकत्वेपि यानी वेदांत मते आत्म एक सांख्यों की यहां तो परमार्थत तो ही आत्मा अनेक है वेदांत मत में आत्मन एकत्वेपि ऐसे लगाना आत्मन एकत्वेपि तो शास्त्र प्रणयनादि अन्य चेत तो शास्त्र प्रणयन व्यर्थ हो जाएगा शास्त्र आरंभ व्यर्थ हो जाएगा ऐसा यदि सांख्य कहेंगे वेदांत मत में वेदांत आरंभ का वैर्थ्य नामक दोष दिखाएंगे तो कहते न ये समाधान किया जा रहा है ना का अवतरण लिखते हैं टीकाकार किम आत्मेक निश्चयवत प्रति तस्थक्य उच्यते तद विपरीत प्रति इति विकल्प्य आद्यम प्रति प्रणय नाभावात अनर्थक दोषा भाव आह ना तो वेदांती वेदांती के मत में वेदांत शास्त्र आरंभ अनर्थक्य नामक दोष सांख्यों ने जो बताया उसका निराकरण करने के लिए दो विकल्प करते हैं वो दो विकल्प बताते हैं टीकाकार कि आत्म एकत्व निश्चयवंतम प्रति तस्य आनर्थक्यम उच्चते क्या आप शास्त्रारंभ तस्य शब्द से शास्त्र प्रणयन को लेना तो शास्त्र प्रणयनस्य से किसके प्रति बता रहे हो किसके लिए शास्त्र का आरंभ व्यर्थ बता रहे हो दो मनुष्य है एक मुक्त है एक बद्ध है तो जो मुक्त है जिसका निश्चय है कि वासुदेव सर्विधि सर्व खल विदम अहं ये सब कुछ और मैं ब्रह्म ही हूं ऐसा एकत्व निश्चय जिसको है वो एक मनुष्य है ज्ञानी नित्य मुक्त उसके लिए शास्त्रारंभ व्यर्थ बताना चाहते हो या जो अज्ञानी है इस वेदांत सिद्धांत को नहीं जानता है सर्व खलविदम ब्रह्म को वासुदेव सर्वमिति को नहीं जानता है आत्म एकत्व निश्चय जिसका नहीं है उसके लिए शास्त्र अनर्थक बता रहे हो दो में से किसके लिए शास्त्र अनर्थक है ये दो विकल्प सिद्धांतियों ने किए कि आत्म एकत्व निश्चयवंतम प्रति शास्त्र प्रायन अनर्थक्यम अनर्थक भवता तद विपरीतम प्रति वा तद विपरीतम प्रति यानी आत्म एकत्व का निश्चय जिसको नहीं है अभी अज्ञानी है जो उसके प्रति शास्त्र प्रणयन अनर्थक के बता रहे हो ये दो विकल्प करके उसमें से प्रथम विकल्प जो है आद्यम प्रति ज्ञानी के लिए शास्त्र प्रणयन व्यर्थ है ऐसा यदि तुम कहोगे सांख्य तो इसका निराकरण कर रहे हैं तो कहते हैं आप ज्ञानी के लिए शास्त्र प्राणेन व्यर्थ बताओगे तो ज्ञानी के लिए तो हम शास्त्र आरंभ करते ही नहीं है जितने भी शास्त्र हैं स्वाध्याय अध्यतव्य इत्यादि कहा जाता है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम माप्रमादितव्यम कहा जा रहा है वो किसको कहा जा रहा है ज्ञानी को कि अज्ञानी को अज्ञानी को ज्ञानी को तो अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध जिसको हुआ है वो है आत्म एकत्व तो निश्चयवान उसके लिए तो श्रुति कोई शास्त्र अध्ययन का उपदेश नहीं करती है शास्त्र प्रणयन उसके लिए है ही नहीं और उसे शास्त्र अनर्थ जिसके लिए शास्त्र का आरंभ ही नहीं है उसके लिए शास्त्र के दोष बताना ही व्यर्थ हो जाएगा इसलिए यहां पर कहते हैं कि आद्यम प्रति प्रणयनाभावात्त यानी ज्ञानी के प्रति शास्त्र का प्रणयन न होने से अनर्थक अनर्थक्य दोषाभाव अनर्थक के दोष ज्ञानी के लिए नहीं होगा इस अभिप्राय से कहते न अभावात ये सूत्रात्मक हेतु है कि न एने शास्त्र ज्ञानी ज्ञानिनम प्रति शास्त्र अनर्थक्यम न क्यों तो ज्ञानी ज्ञानिनम प्रति शास्त्र भावात ऐसे अभावात् अर्थ निकलेगा ज्ञानी के प्रति शास्त्र प्रणयन ही न होने से इसी का स्पष्टीकरण आ गया है सत्सुही इत्यादि इतना पढ़कर के फिर बाकी की चर्चा कल करेंगे तो सत्सु ही शास्त्र प्रणेत्र्थीसु चास्त्र शास्त्रस्य प्रणयनम अनर्थकम् सार्थकम् वा इति सिया कहते हैं शास्त्र प्रणेता यानी आचार्य और शास्त्र के अध्ययन करता शास्त्र के प्रयोजन को चाहने वाले मुख आदि हो तब तो शास्त्र प्रणयन अनर्थक है कि सार्थक है यह कल्पना बनेगी और यह सब अविद्या अवस्था में है अज्ञानी के लिए है और ज्ञानी के लिए तो वह अद्वैत तत्व तो में प्रतिष्ठित होने से ये कल्पना ही अनुचित है बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं ओम भद्रं ओ भद्रंकर्णे श्रृणुयाम देवा भद्रम पशेम्भज्त्र स्थिरंगेस्तुवा गुशस्तनूषेम देवितयु